अनोशो टॉक जिन खो जा तीन पाइया नंबर इलेवन सचि और देश के फर्श इन बातों में जनदा भागता लगता है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 शक्तिपात में कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता है अंततः तो वो भी परमात्मा है लेकिन प्रारंभिक रूप से कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता है जिससे आकाश में बिजली कौन है घर में भी बिजली चल रही है वो दोनों एक ही चीज है लेकिन घर में जो बिजली जल रही है वह एक माध्यम से प्रवेश की है घर नियोजित है आदमी का हाथ उसमें साफ और सीधा है वो भी परमात्मा की बरसा में जो बिजली कौन रही वो भी परमात्मा लेकिन इसमें बीच में आदमी थी उसमें बीच में आदमी नहीं है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 और उसके माध्यम से तुम में प्रवेश करे तो एक तो वो घरा हुआ वाहन है इसलिए बड़ी सरलता है और दूसरा वो तुम्हारे लिए बहुत संकीर्ण द्वार है जहां से तुम्हारी पात्रता के योग्य शक्ति तुम्हें मिल जाएगी तो घर की बिजली में बैठ कर तुम पढ़ सकते हो आकाश की बिजली की के नीचे बैठ के पढ़ नहीं सकते घर की बिजली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 लेकिन हमें बड़ी कठिनाई की हम तो इसलिए कृष्ण कह सकते हैं आज उनसे माम एकम शरण अमृत मेरी शरण में आ जा हजारों साल तक हम सोचेंगे कि आदमी कैसा रहा होगा जो कहता है मेरी शरण में आ अहंकार तो पक्का है लेकिन ये आदमी कही इसलिए पाया है कि यह बिल्कुल नहीं है अब इसका ये तो किसी का फैला हुआ है हाँ और वही बोल रहा है मेरी शरण आ जाए मुझ एक की शरण आ जाए वो सब बड़ा कीमती है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 कह तो रहा था संतोष परम धन तो कोई उससे पूछ रहा है कि तुम एक संतुष्ट सुवर होना पसंद करोगे कि असंतुष्ट सुकरात होना तो सुकरात कहता है कि संतुष्ट सुवर होने से तुम्हें असंतुष्ट सुकरात होना ही पसंद करूंगा क्योंकि संतुष्ट सुवर को संतोष का पता भी तो नहीं हो सकता असंतुष्ट सुकरात को कम से कम असंतोष का पता तो होगा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 उसे हृदय का दौरा नहीं पड़ता उसे ये सब बातें नहीं होती हाँ आदमी के चक्कर में पड़ जाए तो पड़ सकती हैं आदमी की बैलगाड़ी में जुट जाए तो हृदय का दौरा हो सकता है आदमी का घोड़ा बन जाए तो मुश्किल में पड़ सकता आदमी का कुत्ता हो तो पागल भी हो सकता वो दूसरी बात है वो भी इसलिए कि वो आदमी अपने ब्रिज पर उसको खींच लेता इसलिए वो झंझट में डाल देता है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 और अब ऊपर की तरफ फूल खिल रहे हैं नीचे की तरफ जो फूल खिलते थे स्वभाव वो नीचे के जगह से जोड़ देते थे ऊपर की तरफ जो फूल खिलते हैं स्वभाव वे ऊपर के जगह से जोड़ देते हैं असल में उनका खिलना और उनकी ओपनिंग तुम्हें वनरेबल बना देती तुम्हें खोल देती दूसरी दुनिया के लिए दरवाजा बन जाते हो वहां से कुछ तुम्हें प्रवेश करता और उस प्रवेश से तुम्हारे भीतर विस्फोट घटित होता है इसलिए दोनों बातें जरूरी हैं तुम जाओगे वहां तक और वहां कोई प्रतीक्षा ही कर रहा है आना कहना ठीक नहीं तो वहां से कोई आएगा तुम जाओगे वहां तक तो कोई वहां प्रतीक्षा कर रहा है अगर न घट जाए प्रश्न है कि क्या केवल पाठ के, के माध्यम से कुंडली सहसार तक विकसित हो सकती है उसके सहस्त्र पर पहुंचने पर क्या समाधि का एक्सप्लोजन हो जाता है लेकिन क्या तो शक्तिपात के माध्यम से कुंडली सहस्रार तक विकसित हो सकती है यदि <laughs>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 बोध है उसमें फर्क है। इसलिए हमें लगता है बेचारे और वो अगर सोचते होंगे तो हमारे बाबा सोचते होंगे कि जो हम 12 घंटे में कर लेते तो उनको सत्तर साल लग जाते हैं बेचारे इतना काम तुम बहुत जल्दी निपटा ले इन लोगों को क्या हो गया कैसी मंदबुद्धि के 70 साल लगा ले? समय जो है वो बिल्कुल ही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 जितनी तुम्हारी अपेक्षा तीव्र हो जाती है, समय तब मंदा मालूम पड़ने लगता है क्योंकि उसका अनुभव रिलेटिव है जब तुम्हारी अपेक्षा बहुत तीव्र होती है वो तो अपनी गति से चला जा रहा है तो वो बहुत तुम्हें ऐसा लगता है बहुत धीमे जा रहा है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी से मिलने बैठा आओ वो चली आ रही वो तो चाहता है कि बिल्कुल दौड़ती हुई जेट की रफ्तार से आओ लेकिन वो आदमी की से आ रही है तो उसे लगता है कैसी मंद गति तो दुख में तुम्हारा समय का बोध एकदम लंबा हो जाता है सुख आता है तुम्हारा मित्र मिलता है परिजन मिलता है रात भर जाग के तुम गपशप करते रहते हो सुबह विदा होने का वक्त आता है तुम कहते हो रात कैसे बीत गई क्षण भर में तो आई न आई बराबर हो गई ऐसा लगती नहीं कि आई थी सुख में तुम्हारे समय का बोध एकदम भिन्न हो जाता दुख में भिन्न हो जाता तो तुम्हारी मनोनिर्भर इकाई है समय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 कल बात कर रहे